एक सौ तीन के बाद बालकांड सौ सु तीसौचरित सु सुनि सरस स्वभा भारद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नयन नीर रुमि ठाढ़ी प्रेम विवस मुखयावन बानी कसा तो देखिहर से मुनि ज्ञानी ोधन्य तब जन्म सम प्रिय गौरी सा सा प्राण सम प्रिय गौरी शिवपद कमल जिनहि रिना ग्राम सपन हुन सुहा बिनु छल विश्वनाथ पद नेू राम भगत हु राम भगत करल हु शिव समको रघुपति रघुपति नारी बिनु भगत जी सती यस नारी रघुपति भगति दिखाई करी रघुपति भगति दिखाई ओ शिव समी प्रिय भाई शिव प्रिय भाई प्रथम कहे शिव चरित बुझा मर्म तुम्हार शुचिसेवक तुम राम की रहित समस्त विकार तुम्हें राम की रहित समस्त विकार चंद्र की <coughs> यहां 103 दोहे तक भगवान शंकर जी की कथा पूरी हो गई अब फिर स्मरण करें कि भरद्वाज जी को प्रयागराज में कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी ने याग्ञबल को रोक करके उनसे भगवान के चरित्रों की गाथा सुनाने के लिए आग्रह किया तो भरद्वाजी याग्ञबल उस पर तैयार हो गए और उनको सुनाने लगे और ये कहा भी कि देखो हम तुम्हें भगवान श्री राम जी के सुंदर परम्परित चरित्र तुमको हम सुना रहे हैं लेकिन भगवान राम के चरित्र सुनाने के बजाय वो शंकर जी के चरित्र सुनाने लगे तो वहां से कथा वहां से शुरू कर दी कि एक बार शंकर जी अगस्त जी के आश्रम में गए उनके साथ में सती जी भी थी अगस्त के आश्रम में भगवान श्री राम जी की उन्होंने कथा सुनी सुनाई लौट करके चलने लगे तब भगवान राम अपनी लीलाएं कर रहे थे वहीं दंडकारण्य में तो सीता जी के वियोग के दुख में दुखी होने की लीला कर रहे थे सती जी ने उनको देखा तो उनको मोह हो गया तो सती मोह की कथा सुनाई और फिर उसके परिणाम स्वरूप सती ने अपना शरीर त्याग किया भगवान शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया सती ने अपना शरीर त्याग किया हिमांचल के यहां पैदा हुई फिर उन्होंने तपस्या की फिर शंकर जी की पार्वती जी का विवाह हुआ और उसके बाद फिर स्वाम कार्तिकेय पैदा हुए तारकसुर को उन्होंने मारा ये सब कथा जो है यहां तक शंकर जी की कथा सुनाते रहे तो अब एक प्रश्न ये आता है कि जब भगवान राम की कथा सुनाने के लिए उन्होंने कहा तो शंकर जी की कथा क्यों सुनाने लगे तो उसका अब जो है यहाँ समाधान यहाँ पे तो देते है यागवल कहते हैं कि शंकर जी की कथा हमने तुमको क्यों सुनाई उसका कारण हम तुम्हें बताते हैं कि शंभ चरित्र सुन सरस सुहावा शंकर जी का ये सुन्दर चरित्र सुन करके भरद्वाज मुनि अति सुख पावा भरद्वाज जी को बड़ा ही आनंद आया बड़े सुखी हुए अभी तो ये बात हुई कि शंकर जी का चरित्र जो है वो सरस है सरस है कि मैंने उसमें रस जिसे नवरस हैं वो सब उसमें इस कथा में विद्यमान है श्रंगार रस बीर रस शांत रस बीभत्साद रस ये सब रस जो है वो हो उसमें विद्यमान है उन सब सभी रसों का वर्णन इस कथा में आया तो कहीं प्रसन्नता है कहीं भय है कहीं रौद्र रस है कहीं वीर रस है तो उसके अनुसार नाना प्रकार के भावों का उद्रेक हुआ तो इससे पता लगता है कथा सरस है तो कथा में चूंकि भगवान की कथा में ये सब नौ रस रहते हैं तो उनका प्रभाव श्रोता के मन में पड़ता है और रस का उद्रेक होता है तो उसको प्रसन्नता होती है एक आला हृदय में अनुभव में आता है ये कथा की अपनी विशेषता है कथा स्वयं आनंददायी है क्योंकि उसमें रस है रस के माने है सुख संस्कृत में रस शब्द जो हिंदी में तो रस आ गया लुक्विड लेकिन संस्कृत में रस का अर्थ है आनंद रसो वही सहा तैतृपनिषद में आता है कि परमात्मा रसस्वरूप है रस आनंद स्वरूप है उसका अर्थ रस के मन है तो वहाँ आनंद आनंददायी कथा है ये हमें यहाँ पे जो अपने शास्त्रों के जो शब्द हैं वो पारिभाषिक अर्थ में जो संस्कृत के अर्थ में जिनका जैसे प्रयोग होता रहा उस अर्थ में इन शब्दों को देखे तो फिर इसका सही अर्थ तात्पर्य समझ में आता है और वो फिर हिंदी आदमी भाषाओं में आकर के फिर वो शब्द जो है वो हो बिगड़ गए या सीमित अर्थ में आ गए या उनका अर्थ बदल गया तो फिर उसका फिर उस अर्थ से लगाओ तो कथा में या आपने शास्त्रों में उसका ठीक अर्थ नहीं लगता और तात्पर्य भी नहीं समझ में आता तो यहाँ कहते हैं शंभु चरित्र सुन सरस सुहावा शंकर जी का चरित्र जो है वो हो रस के माने नौ रस नौ रस भी रस इसलिए कहलाते है कि उनको नव आनंद देने वाले है उसमें करुण रस भी है जिसको कि करुण रस में जब आता है तब व्यक्ति को आंसू आने लगते हैं, दुखी होने लगता है लेकिन वो भी सुख देता है रस की महिमा ये है कि वो चाहे करुण हो चाहे बीभत्स हो चाहे भयंकर हो कुछ भी हो लेकिन सुख सब देता है तो ये सबके सब नौ प्रकार के जो रस हैं, ये सब भी हैं और आनंददाई हैं। तो ये कथा जब सुनी उन्होंने भरद्वाज जी ने तो उसका प्रभाव उनके चित्र पर यही पढ़ा की वो बड़े उनको सुख प्राप्त हुआ भरद्वाज मुन अति सुख पावा तो ये सुख की बात है क्योंकि सरस कथा है कथा में आनंद है इसलिए उन्होंने आनंद का अनुभव भी किया इससे इसे ये भी पता चलता है कि कथा कहने वाले को कथा इस प्रकार से कहनी चाहिए जिससे कथा में रस की उत्पत्ति हो इसे रस निष्पत्ति कहते हैं साहित्य में रस निष्पत्ति के मन उसका वर्णन इस प्रकार से करे जैसे कि श्रोता के मन में तद्भाव भावित होकर के उसी रस की उत्पत्ति हो और श्रोता भी उसको इतने मनुयोग के साथ सुने कि जो कथा में जिस रस का वर्णन हो रहा है उसी रस का उद्रेक उसके हृदय में हो भी अगर वो ध्यान से सुनेगा नहीं तो भी कथा चांद इतनी सरस हो लेकिन वो रस श्रोता के मन में आएगा नहीं अगर कहीं वीर रस का वर्णन हो रहा है तो श्रोता के मन में भी वीर रस का भाव आ जाना चाहिए उसी प्रकार उत्तेजना आ जाए वैसे उसमें उत्साह आ जाए तब तो कथा वो सुन रहा है और अगर उसके मन में उस प्रकार से वीरस का उद्रेक नहीं हुआ तो इसके मन कथा सुन नहीं रहा है तो दोनों तरफ से ये कथा के इस प्रसंग को सुना करके तुलसीदास तो जी ये जना देते हैं कि कथा कहने वाले को और कथा सुनने वाले को। दोनों को कथा कैसे कहनी चाहिए कथा कैसे सुननी चाहिए कथा में जब तक की रस निष्पत्ति न हो वक्ता के द्वारा भी और श्रोता के हृदय में भी रसन निष्पत्ति न हो तब तक उस कथा का पूरा जो है प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ अभी रस निष्पत्ति होकर के साध ये श्रवण जो है इस प्रकार कथा श्रवण एक साधना इसलिए है कि जब ये रस निष्पत्ति होती है तब तो उसके हृदय में जो संस्कार हैं वासनाएं हैं वो क्षय होती है जो समस्त साधनाओं का उद्देश्य ये है व्यक्ति की जो वो वासनाएं हैं कारण शरीर की वो वासनाएं पूर्व जन्मों से चली आ रही हैं वो साधना के द्वारा क्षीण होने चाहिए तमोगुण नष्ट हो रजोगुण नष्ट हो सत्य की वृद्धि हो हृदय निर्मल हो उसमें विद्यमान परमात्मा उसका प्रकट हो और उसका दर्शन हो ये सब साधना का उद्देश्य है तो अब जब, जब तक ये वासनाएं क्षीण नहीं होंगी तब तक, तक आगे व्यक्ति की गति नहीं होगी तो केवल कथा की कथा कहानी जान लेने मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ये कथा सुनने से रस का उद्रेक हो रस के उद्रेक से ये वासनाओं का क्षय हो हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई वासनाएं हैं चाहे उसकी वासनाएं नौ रसों में से नौ प्रकार की आती बल्कि कभी कभी नव रस के अतिरिक्त जो तुलसीदास जी के जैसा साहित्य है उसमें कुछ और रसों का भी भक्ति को भी एक रस माना गया है बात्सल्य को भी एक रस माना गया है इस प्रकार के कुछ और रस भी माने गए हैं तो ये रस भी जितने भी हैं उत्पन्न हो करके श्रोता के चित्त को निर्मल बनाने वाले हैं। ये देखो थोड़ी सी अपनी कथा की गहराई में जा करके अपने साहित्य के मर्म को समझने के लिए ये बातें सब ध्यान रखनी चाहिए तो जब श्रोता मान लो की करुण रस है तो जब कथा सुनते सुनते करुण रस का उद्रेक हुआ तो वैसे तो ये लगेगा कि कथा ऐसी सुनने से क्या फायदा जिससे कि मन में दुख हो आंसू बहें ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा तो ये तो न समझ के कारण से व्यक्ति ऐसे सोचेगा लेकिन बात यह है कि लोगों के हृदय में भी दुख के बीज विद्यमान रहते हैं ऐसी वासनाएं रहती है रजोगुणी तमोगुणी जो व्यक्ति के अंदर दुख का उत्पन्न कर सकती है तो वे वासनाएं जब तक रहती है <खेगा> तो वह संसार के व्यवहार में जब कार्य करेगा तो वो दुख की वृत्तियाँ उत्पन्न होंगी और उसे संसार में दुख मिलता रहेगा लेकिन जो व्यक्ति कथा सुनेगा और करुण रस की कथा सुनेगा तो करुण रस के कारण से उसके जो दुख उत्पन्न करने वाली जो वृत्तिया हैं उत्पन्न होकर के छीन हो जाएंगी और छीन हो जाने के बाद फिर व्यवहार काल में फिर दोबारा उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा वे वहां पर उसकी दुख की वृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होंगी उसको इसलिए कथा में जो है ये है ये इन वासनाओं के छीण करने का रहस्य छिपा हुआ है इस प्रकार से एक उदाहरण बताया करुण रस का इसी प्रकार से और भी है श्रृंगार का भी इसी प्रकार से है मन में श्रृंगार की भावनाएं व्यक्तियों के मन में होती हैं वो कथा में श्रृंगार की भावनाओं की तृप्ति हो जाती है और वो वासनाओं का रेचन हो जाता है तो व्यक्त शुद्ध हो गया उसके बाद फिर वो उसको श्रृंगार में उसको अभिरुच फिर व्यवहारिक काल में लौकिक दशा में फिर वो श्रृंगार की वृत्ति उसके मन में उत्पन्न नहीं होगी इसलिए ये इन वासनाओं को क्षय करने का यह उपाय ये कथा बहुत सुंदर साधन है ये साधन जिस साधन को निष्काम कर्म योगी निष्काम कर्म के द्वारा संपन्न करते हैं ज्ञान योगी जिसको कि जगत को मिथ्या इत्यादि समझ करके जिस साधना को पूरा करते हैं वो भक्त योगी इस प्रकार के कथा के द्वारा करते हैं अपने अपने ढंग से होता सबके द्वारा यही है कि वासनाओं का क्षय सभी मार्गों में सभी साधनाओं में व्यक्ति को करना पड़ता है और तभी आगे प्रगति होती है परमात्मा का हृदय में उद्रेक दूध का प्रकट होना तभी संभव होता है इसलिए ये अवश्य करना चाहिए अब कथा चल रही है तो उस कथा में अब दिखा दिया की देखो भरद्वाज जी इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं तो उनके मन में कथा सुनते सुनते कैसे उनके मन में होता है बहु लालसा कथा पर बाढ़ी उनके मन में उन्हीं रसों का उद्रेक उनके हृदय में होता है और कथा सुनने में बड़ी लालसा बढ़ती रुचि बढ़ती है और नयनन नीर रुमावल ठाढ़ी नयनन नीर आंखों में जला गया आंसू आ गए और रुमावल ठाढ़ी रोमांचित हो मान ये ये भावनाओं का उद्रेक इमोशंस जो है वो हो उनका इस प्रकार से प्रगटीकरण होता है अब देखो संसार में जो बहुत समस्याएं ये आती है कि हैं कि जनरली लोग बाग जो है इमोशन के कारण से परेशान होते हैं नाना प्रकार के जो रस जिस प्रकार थे इसे साहित्य में कहलाते हैं व्यवहार काल में वो इमोशंस हैं और कुछ व्यक्ति में इमोशंस ज्यादा होते हैं इन्हीं प्रकार के कहीं दुख के इमोशंस हैं कहीं कुछ व्यक्ति में श्रृंगार के हैं किसी में वीर रस के हैं इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के करुण आदि के हैं ये सबके सब लोगों में इस प्रकार की जैसी वासनाएं होती हैं वो उनमें वो प्रकट होती रहती है व्यवहार काल में लेकिन ये कहते हैं कि उनको सबको जो है ये है कथा के समय में उनका सबका रेचन हो जाता है माने वो स्वच्छ हो जाती है उद्वेग साथ हो गए तब व्यक्ति तस्व उसकी बुद्धि शांत और संतुलित हो जाती है ये योग की सिद्धि है भक्ति में विसिद्धि तब है जब व्यक्ति का मन शांत और संतुलित हो जाए माने व्यवहार काल में जब अनुकूल प्रतिकूल अनुकूलियां पड़ने पर मन में विक्षेप उत्पन्न न हो इमोशंस ऐसे तीव्र तीव्रमोशन न उत्पन्न हो जैसे कि अज्ञान दशा में होते हैं जिसने साधना न कई की हो उन लोगों के मन में जैसे इमोशंस पैदा होते हैं वैसे फिर इन साधकों के मन में फिर नहीं होते अब जैसे अपने पारिवारिक जीवन जीते हुए परिवार में दुर्घटनाएं घटी तो व्यक्ति तो दुखी होता है तो वो भी दुखी का एक इमोशन है लेकिन जो भक्त हैं वो ज्ञानी हैं उनके मन में भी इमोशंस उनके मन में भी उठते हैं लेकिन वो परिमार्जित किए हो जाते हैं शुद्ध किए हो जाते हैं वे जो आसक्तियों के कारण उत्पन्न वाले वोले इमोशंस हैं वो समाप्त हो जाते हैं उनके स्थान पर उनको समस्त लोगों को देख करके सारे संसार में व्यक्तियों को दुखी देख करके करुणा हो सकती है और वो करुणा जो है वो सात्विक एक प्रकार का दुख है लेकिन वो दुख जो है वो दुख नहीं है एक प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति को भक्त लोगों को वो सुख ही देता है तो दुख के स्थान पर ज्ञानियों के भक्तों के मन में जो दुख की वृत्ति थी वो करुणा की वृत्ति में बदल जाती है दुख व्यक्ति को अपने आप में कमी अनुभव करके अपनी हानि समझ करके दुख व्यक्ति को होता है लेकिन करुणा जब होती है तो दूसरे को दुख के देखने से जो दुख होता है उसे करुणा कहते हैं करुणा किसी व्यक्ति को अपने आप अपने दुख से नहीं होती तो ये परिवर्तन साधना करते करते जीवन में आ जाता अब ये कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए रोमांचित हो गए तो अब ये सब इस प्रकार की कथा सुनने के कारण से जो भीतर प्रक्रिया चल रही है शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही उसकी सूचक है और कोई कथा सुने लेकिन उसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न न हो और ये उसका फल देखने में तो इसके माने कथा उसके लिए बेकार है कोई काम उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं है जैसे किसी को दवा दो लेकिन उस दवा से रोग के ऊपर कोई प्रतिक्रिया होती न दिखाई दे रोग यथावत बना रहे इसके माने वो दवा इनफेक्टिव है कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ऐसे ये कथा सुनते सुनते यदि किसी का चित्र जो है वो परिमार्जित होकर शुद्ध और निर्विकार नहीं हो जाता वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता तो इसके मन कथा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो तुलसीदास ये दिखाना चाहते हैं कि देखो के जैसे ऋषियों ने कथाएं सुनाई और भरद्वाज जैसे ऋषि ने सुनी तो उसका इफेक्ट दिखाई दिया भरद्वाज के ऊपर कि उनके अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती दिखाई दी अब इसी से ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी देखो कि कथा सुनने वाले कभी कभी व्यक्ति जो हैं ऐसे श्रोता भी होते हैं अब वक्ता की खैर कमी तो हो ही सकती है वक्ता खुद ही कथा कहनी ना आती हो उसका खुद ही उत्साह न हो उल पीट रहा हो तो, तो बात दूसरी है लेकिन ये वक्ता कथा कह रहा है और बड़े मनोयोग के साथ कह रहा है प्रेम के साथ कह रहा है और कुछ लोगों को उसमें से ऐसे है सुनने वाले लोगों में जैसे भरद्वाज की बात है उसी प्रकार से सुनकर के प्रसन्नता भी हो रही है उत्साह भी आ रहा है तो दिखाई देता है उनके चेहरे से कि कथा सुनकर के उनको प्रसन्नता हो रही है उनको रोमांचित हो रहे हैं प्रेमाश्र उनके आ रहे हैं तो वो तो इसके माने उनके ऊपर कथा पर का प्रभाव हो रहा है लेकिन कथा सुनने वाले जब कई लोग होंगे तो कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जिनका कि चेहरा चेहरा जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं बिल्कुल फ्लैट रहेगा जैसे कि माने निद्रा अवस्था में है उदासीन अवस्था में है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सोए सोए से हैं, है चाहे उसमें वीर रस की बात आए तो भी आंखों में चमक नहीं आएगी और चाहे उनको भक्ति की बात आवे तो भी उनके हृदय में प्रेम उद्रेक नहीं होगा और चाहे उसमें विभक्त रस आ जाए डरावनी बातें आ जाए तो कोई डर बात भी नहीं उनके हृदय में तो कोई प्रतिक्रिया जिनके चेहरे पर नहीं दिखाई देती कथा सुनने आरोप इससे मालूम होता है की कथा का प्रभाव उनके ऊपर पड़ नहीं रहा है तथा उनके कानों से होकर के हृदय में पहुंच करके उसका जो प्रभाव माने आध्यात्मिक प्रभाव या साधनात्मक प्रभाव जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए वो उसके अंदर नहीं पड़ रहा है कानों के दरवाजे से ही लौट लौट करके वो कथा वापस चली जाती है और व्यक्ति वैसे ही का वैसा जैसे उसमें रोग विकार आदि पहले से है उन्हीं से युक्त बना हुआ है उसके ऊपर कोई असर नहीं तो ये सम्भुचरित सुन सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा तो जब सुख को श्रोता भी कथा सुनता है और कथा उसे अच्छी लगती है तो प्रसन्नता उसके मुख पर चमक दिखाई देती है प्रसन्नता की चमक दिखाई देती है और अगर उसे सुनकर के प्रसन्नता नहीं हो रही है हा? तो उसके मुख पर दिखाई देगी नींद आ जाएगी उसे हा? ये सब स्थितियां हो जायेंगी उसके लिए इस प्रकार प्रेम विवस मुख आव नी अब भरद्वाज जी जो है वो कथा सुनते सुनते कथा में मने एक भक्ति उत्पन्न हुई प्रेम का शंकर जी के हृदय शंकर जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ भरद्वाज जी के मन में तो अब वो ऊपर कहते हैं कि रोमा ठाड़ी नयनन नीर तो एक तीसरा ये भी हुआ कि कंठ भी अवरुद्ध हो गया जब इमोशंस उत्पन्न होते हैं तो तीन दशा दिखाई तीन कारण दिखाई देते हैं एक तो व्यक्ति रोमांचित होता है नेत्रों में अस््र भी आ जाते हैं अश्र का कारण ये नहीं हमेशा की रोने लगता दुखी हो जाता है ऐसा नहीं जब प्रसन्नता बहुत होती तब भी आंसू आते हैं भक्ति उत्पन्न होती तो भी आंसू आते हैं। इस प्रकार से वो समय जो उसके किसी न किसी इमोशन के कारण उसके आंसू आ गए और तीसरा लक्षण उसका होता कि गला अवरुद्ध होने लगता है तो वो उनका वो भी गला अवरुद्ध हो गया ये भी तीसरा भी दिखा दिया कि प्रेम विवश मुख आ बना बानी प्रेम के विवश बने ये तीनों ये सब लक्षण जो नैनन नीर इत्यादि है ये सबका सबका कारण क्या है हृदय में शंकर जी के प्रति प्रेम बढ़ा शंकर जी के प्रति प्रेम प्रेम तो के हृदय में था ही भरद्वाज के मन में लेकिन जब कथा सुनी तो वो प्रेम जागृत हो गया अब ये जागृत हो गया ये सब घटना क्यों घटती हैं इसका भी आगे कारण बताते हैं कहते हैं दशा दे, है? दे की हर्ष मुनि ज्ञानी अब ये मुनि कौन है याज्ञवल्क याज्ञवल्क ने जब भरद्वाज की ये दशा दे तो हर्षित उनको भरद्वाज के इस प्रेम विभल दशा को देख करके प्रसन्नता हो उन्होंने देखा कि देखो भरद्वाज जी के नेत्र में जला गए देखो रोमांचित हो रहे हैं देखो गला इनका गदगद हो रहा है चेहरे पे कैसी प्रसन्नता उत्साह दिखाई दे रहा है ये सब जब उन्होंने देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता इससे ये भी पता चलता है कि कथावाचक की प्रसन्नता कहाँ है जब वो कथा सुनावे और सुनने वाले उससे प्रभावित हो उनको उससे लाभ हो उनके विकार मानसिक दूर हो उनके हृदय में उसकी प्रतिक्रिया दिखाई दे तो तो कथावाचक सुन करके देख करके उसको प्रसन्नता होती और जहाँ कथावाचक ने देखी कथा सुनने वाले तो सब सो गए सब पढ़े फ्लैट पढ़े निद्रा सबको आ गई वो भी अपना बस्ता बांधे चलते रह गए क्या कर बैठे बैठे इसलिए कहते हैं कि देखो ये कथा जो है वो उसको प्रसन्नता इसी बात में होगी जैसे इनको याक बल तो दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तब जन्म मुनीषा कहते अब उनकी प्रशंसा करते है याकबल भरद्वाज की कहते अरे हे मुनीष तुमको तुम तो तु धन्य हो तुम्हारा जन्म धन्य अब धन्य के मैंने ये बहुत ही उत्तम कार्य है इसके मैंने कथा सुनना और सुनकर के इस प्रकार से उनके रस निष्पत्ति उनके हृदय में हो और उसी प्रकार से संवेद उत्पन्न हो वासनाएं छह हो अगर कोई ये कार्य करता है तो जीवन का बहुत बड़ा कार्य ही लोग संसार में भौतिक जीवन में बड़े से बड़े कार्य करते हैं लेकिन शास्त्रों का कहना है कि संसार में कोई कितना भी बड़ा कार्य करे लेकिन उससे बड़ा कार्य यह है कि अपने अंताकरण में बैठी हुई चित्र में बैठी हुई जो वासनाएं उनका क्षय हो जाना उससे भी बड़ी बात है भगवान की कथा सुने और फिर उसके कारण से उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो भक्ति जागृत हो वासनाओं का क्षय हो ये बहुत बड़ी बात है हालांकि दिखाई देने वाली बात नहीं है जैसे कि अगर किसी ने बहुत बड़ा काम किया तो क्या किया कि उसने जो है 25 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर तो कहते हा भाई बहुत बड़ा काम किया इतनी बड़ी खड़ी है तो दिखाई देने के लिए बहुत बड़ा काम दिखाई देता है और जो अपने हृदय की वासनाओं को छीण कर ले तो किसी को नहीं दिखाई देगा कि कितना वासनाओं को छीण कर दिया तो क्या विशेषता हुई विशेष अंतर नहीं दिखाई देगा लेकिन देखने वालों को दिखाई देगा जो आध्यात्मिक लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं जिनकी की दृष्टि व्यापक है उनको दिखाई देगा कि इतनी मंजिल भी इतनी बड़ी पच्चीस मंजिल की बिल्डिंग है वो भी ना के बराबर है लेकिन इसके हृदय में जो भगवान की भक्ति आ गई है और उसके कारण जो व्यक्तित्व का विकास हो गया है जिसके कारण अन्य सब लोग उससे आकृष्ट हो करके आला होते हैं उससे प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और वो स्वयं भी प्रसन्न आनंदित है भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो गई है तो वो जानते हैं कि ये व्यक्ति धन्य इसकी उपलब्धि वास्तव में जीवन की महान उपलब्धि है इसलिए इसकी प्रशंसा करते हैं याग्ञवल की मैंने ये याग्ञवल की भरद्वाज की प्रशंसा नहीं है ये उन सब लोगो की प्रशंसा है जो भरद्वाज की तरह ऐसी इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी महिमा को समझते हैं अहो धन्य तब जन्म मुनीषा कि तुम्हें प्राण सम्रिय गौरी कि देखो भगवान शंकर जी तो तुम्हें प्राणों के समान प्रिय है गौरीशाह के माने गौरी मान पार्वती जी उनके जो है शंकर जी जो है वो हो वो तुम्हे प्राणों के समान प्रिय है तब इनको ये दिखाई दिया यागवल्क को की भरद्वाज जी के हृदय में शंकर जी के बड़ा प्रेम है अगर शंकर जी के के प्रति भरद्वाज जी का प्रेम न होता तो वो कथा इतने धैर्यपूर्वक सुनते नहीं वो बीच में ही टोक सकते थे कहते भरद्वाज ये कह सकते थे कि भगवान आपने ये कहा था कि हम भगवान नाम की कथा सुनाएंगे और उन्हीं की कथा सुनाने के हमने आपसे निवेदन भी किया था लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? ये भगवान शंकर जी की कथा हमको क्यों सुनाई दे रहे इससे हमें क्या लेना देना अगर शंकर जी में प्रेम ना होता तो शंकर जी की कथा न सुनते बीच में टोक देते लेकिन भरद्वाज जी ने ऐसा नहीं किया कथा सुनी और रुचि के साथ सुनी तो इससे एक बात का ये भी पता चलता है की देखो आध्यात्मिक विद्या की प्रक्रिया किस प्रकार की है कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं आध्यात्मिक और जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर डायरेक्ट नहीं मिलता वक्ता कुछ और ही बातें बताने लगता है तो श्रोता ये समझता कि हमारे प्रश्न को टालमटोल दिया जो कहना चाहते थे हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे ऐसा भी लगता है उसको लेकिन ऐसा नहीं होता लगता किसी न किसी प्रकार से प्रकारांतर से उसके, उसके प्रश्न का उत्तर दे रहा है इतना धैर्य श्रोता में होना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए जो हमने प्रश्न किया है उसके उत्तर का संबंध जो ये बोल रहे है उससे कहाँ है किस प्रकार से है उसको अपने मन से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए यह न समझ लेना चाहिए कि इन्होंने हमारे प्रश्न को सुनाई नहीं इनके मन में जो आ रही तो गपा शपा बोले चले जा रहे हैं ऐसे नहीं समझना चाहिए तो वही इन्होंने भरद्वाज जी ने भी शंकर जी की कथा सुनी तो उसमें उनकी रुचि थी प्रेम थी वो जागृत हुए तो याग्वल्क ने भी देखा कि शंकर जी के प्रति इनकी भक्ति है भगवान राम ही के प्रति भक्ति नहीं है शंकर जी के प्रति इनकी बड़ी भक्ति है उनकी कथा भी बड़े मनो के साथ सुनी असल में जिसको जिस देवता की प्रीति होती है उसी की कथा सुनना चाहता है और जिस कथा देवता में प्रीत नहीं उसकी कथा सुनना नहीं चाहता ये शास्त्र बात है शास्त्र कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए <coughs> भगवान शंकर जी के भक्त हो तो भगवान राम की कथा भी सुनो उसको भी प्रेम से सुनो भगवान राम की कथा अगर में प्रेम है तो शंकर जी की कथा आती तो उसको भी प्रेम से सुनो उनमें भेद बुद्धि मत रखो शास्त्री कहते हैं जो भेद बुद्धि है वो मिटनी चाहिए जैसे वेदांत में भेद बुद्धि हानिकारक है अंत वेदांत क्या कहता है कि जो भेद बुद्धि जीवों जीवों में है संसार और जगत में और ईश्वर में सर्वत्र जो भेद बुद्धि है वो अंततः ज्ञान के उदय होने पर नष्ट हो जानी चाहिए एक अद्वितीय आत्मतत्व परमात्मत्व ही सर्वत्र विद्यमान है वो अभेद बुद्धि आ जाने चाहिए ऐसे ही भक्ति में भी अभेद बुद्धि है भक्ति में अभेद बुद्धि जो इष्ट के प्रति है वो अभेद बुद्धि होनी चाहिए वो परमात्मा एक ही है अद्वतीय है वो नाना रूप चाहे कितने भी अवतारों में कितने ही रूप धारण करें और लोगों के स्थिति भी भिन्न भिन्न हो लेकिन सत्यता मूलता वही है परमात्मा ऐसी जड़ बुद्धि होनी चाहिए अभी इस प्रकार की तो ये कहते हैं कि देखो तुम्हें प्राण सम्रिय गौरी सा शिव पद कमल जी नहीं रती नही अभी कहते हैं जिनको भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम नहीं है राम ही ते न उन सुहा उनको भगवान राम सपन में भी निश्वार अब देखो कोई भगवान की तो भर्ती करे और शंकर जी से बहरमान है तो भगवान और भगवान को ऐसे भक्त जो अपने भक्त भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है वो तो समझ रहा है हम भगवान राम की बड़ी भक्ति कर रहे हैं आनंद भक्ति कर रहे हैं हम शंकर जी की परवाह नहीं कर रहे हैं भगवानी की भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो गलती है उसकी भगवान ये कहते हैं कि देखो तुम मेरी भक्ति तो करते हो लेकिन शंकर जी से बैर भाव मानते हो उनमें तुम्हारा प्रेम नहीं तो इसके माने तुम्हारी हमारी भक्ति जो है तुम्हारी भक्ति बेकार है ये बात रामचरितमानस में शुरू से लेकर के अंत तक उत्तर कांड तक बहुत बार दोहराई गई जहाँ जहाँ प्रसंग आया है वहाँ वहाँ बार बार दोहराई लंका में भी जहाँ पर भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की वहाँ इसी प्रकार की भगवान राम ने कही की जो शंकर जी के शंकर जी का तो द्रोही है और मेरा दास का कहलाता कहते मुझे सपने में भी ऐसा भाता नहीं है ऐसी उत्तरकांड में फिर भगवान ने कथा सुनाई और वहाँ कहा औरो एक गुप्त मत सब कहाजोर शंकर भजन बिना नर भगत न पा वही मोर शंकर की जब भगवान शंकर की जब तक भक्ति नहीं होती तब तक लोग मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते इस प्रकार मानव शब्द कहता है वो यहीं से काम प्रारंभ हो जाता है मानिए बाल कांड में ही इन दोनों में शंकर जी भी इसी प्रकार से कहते हैं कि कोई कोई मेरा भक्त समझाता है कि देखो तुम शंकर जी के तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये भक्ति का भी में, लेकिन से रखता। तो उनको दे दिया उसको। उसकी रक्षा नहीं की तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि ये है यह भेद बुद्धि जो अपने यहाँ फैल गई लोगों में विभिन्न मत मतांतरों की और उसमें अनेक इष्ट देवताओं की ये सब के सब मिथ्या है इनमें सब में तालमेल होना चाहिए भक्त वास्तव में तब है आध्यात्मिक साधक तब है जब सब में संभाव रखे सबके भीतर एक बुद्धि रखे ये समझ ले कि देखो सब देवी की भी पूजा करने वाले हैं, वो भी उसी भक, वैसे ही भक्त है जैसे हम भगवान के भक्त है वैसे वो भी भक्त है उसमें कोई हीन भाव या कोई भेद भाव न रखे अगर भगवान राम का भक्त है तो भगवान कृष्ण के भक्त जितने हैं उनके प्रति भेद भाव न रखे उनको हीन न समझे अन्यथा न समझे ये सब शास्त्री कहते हैं लेकिन इन बातों को न समझने के कारण से लोग बामख -खा, जो है इस भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं झगड़ा उत्पन्न करते हैं और निंदा स्तुति भी करते हैं ये सब साधना में बाधक है इसलिए कहते हैं कि देखो शो पद कमल जी नहीं रतना रामहिते राम हित सपनो न सुहावल्क या जी का सिद्धांत है कि जिनको शंकर जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वो भगवान राम को कभी प्रिय हो नहीं सकते इसलिए तुम्हारे हृदय में हम तुमको देखते हैं भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम है उनकी कथा सुनी तुमने बड़े प्रेम से सुनी इसके माने आगे भी जो कथा भगवान राम की होगी वो तुम प्रेम पूर्वक सुनोगे विनुछल विश्वनाथ पद नेहू राम भगत कर लक्ष नेहू कहते विश्वनाथ पद भगवान शंकर जी विश्वनाथ हैं उनके चरणों में यदि निश्चल प्रेम है तो यही कहते भगवान श्री राम जी के भक्ति का लक्षण यही है देखो तो भक्त है भगवान राम का लेकिन उसका लक्षण क्या है कि भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम है तो लक्षण ये होना चाहिए भगवान राम का भक्त है तो भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए सीधा सीधा लक्षण ये लेकिन कहते नहीं शंकर जी के चरणों में जो प्रेम है वो इस बात का लक्षण है कि भगवान श्री राम जी का अब ये जो शब्द को प्रयोग यहाँ कह रहे हैं गौरीशाह इत्यादि विश्वनाथ इत्यादि इन सबसे ये पता चलता है कि ये भगवान शंकर जी क्या हैं, उनको भी तुलसीदास बताते रहते हैं ये शब्दों के द्वारा उनके अर्थ को देख करके कोई जान जाएगा की तुलसीदास क्या कहना चाहते है भगवान शंकर जी विश्वनाथ है विश्वनाथ माना सारे विश्वभर के स्वामी है किस अर्थ में विश्वनाथ है ये सब हम आगे देखते हैं शिव शिव सम को रघुपति असनारी, कहते देखो भगवान शंकर जी के समान भगवान राम को कौन प्रिय होगा शिव सम को रघुपति व्रतधारी शिव समान व्रतधारी भगवान को बिन वग ती सती नारी जिन्होंने बिना पाप के ही सती जैसी स्त्री का जिन्होंने त्याग कर दिया ऐसे ऐसे भगवान शंकर जी के अलावा भगवान राम को भला उससे ज्यादा कौन प्रिय हो सकता है भगवान राम को शंकर जी बड़े प्रिय हैं। अब देखो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जिसका लोक में भी व्यवहार में लौकिक व्यवहार में भी लोग इस बात को जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम दिखाना चाहता है कि हमारा अमुक व्यक्ति से प्रेम है तो वो उसको जिस व्यक्ति से जहां जिस वस्तु से प्रेम होगा उससे अपना प्रेम दिखाएगा तो जानता कि इससे वो प्रसन्न होगा जैसे माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम है उस माँ के प्रति प्रेम दिखाना हो तो बच्चे के प्रति प्रेम दिखाओ माँ प्रसन्न हो जाएगी ये तो लौकिक नियम इस प्रकार के जिस प्रकार के हैं अनेक उन्ही नियमों को मान करके चलो तो भी देखोगे कि इसी प्रकार से भगवान राम को तो शंकर जी बहुत प्रिय और सबसे ज्यादा प्रिय वही अब शंकर जी को कोई अगर उनकी भक्ति करे प्रेम करे तो भगवान राम के बाबा ये तो बड़ा अच्छा है हमारे प्रिय पात्र भगवान शंकर जी का देखो कैसा प्रेम करता है बहुत प्रसन्न होंगे ये लौकिक दृश्य इस प्रकार से देख लो संसार में इस प्रकार से होता दिखाई देता है तो कहते हैं शिव सम को रघुपत व्रतधारी अब शंकर जी को व्रत धारी कहा किस व्रत के धारण करने वाले शंकर जी हैं भक्ति के व्रत को धारण करने वाले पीछे की कथा को अगर सावधानी पूर्वक सुनी हो ध्यान दें तो वो याग बल बहते कहते रहे उनको कहते देखो शंकर जी ने सती का त्याग क्यों किया भक्ति की जो परंपरा है भक्ति का जो सिद्धांत है उसकी रक्षा करने के लिए शंकर जी के लिए भक्ति महान है सती उसके लिए कुछ नहीं अब देखो कंपेरिजन करके देखो तो ये कहेगा ना सती का भी अपना स्थान है भक्ति हो तो हो लेकिन सती लेकिन जब दो में से एक की तुलना करनी हो एक को ग्रहण करना हो तब क्या करें तब कहेंगे भाई भक्ति ज्यादा प्रधान है सती उतनी की प्रधानता उतनी नहीं सती का त्याग कर दिया उन्होंने लेकिन भक्ति का त्याग नहीं किया भक्ति में बाधा आ रही थी उनके जब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया तो जो भक्ति का व्रत है भक्त का कि भगवान राम में और सीता जी में पित्र भाव पितृभाव भाव रखे उस भाव में गड़गड़ी आ रही थी उसमें त्रुटि पड़ी जा रही थी तो उससे बचाने के लिए अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए सती का गोम त्याग कर दिया अब देखे अपने अध्यात्म विद्या सदा ये दिखाती है कि जितनी ही सूक्ष्म बात है उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जितनी स्थूल वस्तु है वो उतनी ही कम महत्वपूर्ण है संसारी व्यक्तियों के दृष्टि में क्या है कि जितनी स्थूल ग्रॉस वायु जगत की भौतिक वस्तु है उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जितनी भौतिक वस्तु बड़ी है उतनी और बड़ी महत्वपूर्ण है जैसे भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया अंत में जहाँ लव कुछ जाकर के पैदा हुए जाके बाल्मीक आश्रम में उसके को लेकर के लोगों को समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि भगवान राम ने सीता जी का कैसे त्याग कर दिया ये बड़ा गड़बड़ा गड़बड़ा आप देव दे बड़ा हल्ला लेकिन उनकी बात यह की उनकी बुद्धि ऊपरी ऊपरी बुद्धि है लौकिक बुद्धि है उससे परीक्षा करते हैं तो उनको कठिन समझना कठिन दिखाई देता है ऐसी अगर लौकिक बुद्धि से शंकर जी ने जो सती का त्याग कर दिया उसको देखने लगे तो भी व्यक्ति को उसका रहस्य समझ ना आए शंकर जी में दो ही दिखाई दे और यहां यागवन कहते भी हैं देखो कि बिन अग्रताजी सती बिन अग्रताजी सती में कोई पाप थोड़ी था सती ने कोई पाप बुद्धि के कारण से सीतागरू थोड़ी धारण किया था बुद्ध तो परीक्षा के लिए धारण किया था कोई ऐसा थोड़ी तक हम सीता बनकर जो है सीता के स्थान में सीताजी है नहीं इसलिए राम की पत्नी बन जाए उनकी दूषित बुद्धि सही धार नहीं किया था उस प्रकार ये तो नाटकीय लीला उन्होंने की थी बनावटी ऊपरी ऊपरी की थी कोई पाप बुद्धि उनके मन में नहीं थी लेकिन पाप बुद्धि न होने पर भी उन्होंने जो इस प्रकार का कृत्य कर दिया उसके कारण से जो है वो शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया भक्ति की रक्षा करने के लिए कर दी तो लोग बाग बा, ये भी कह सकते हैं शंकर जी ने यह अच्छा कार्य नहीं किया सती का त्याग नहीं कर रहे बेचारी को कितना दुखी कर दिया उनको त्याग कर दिया तो सती थोड़े उसके बाद रोती बिल्लाती रही <coughs> बहुत परेशान रही आंसू बहाती रहीं चिंता करती रही आखिर में उनको अपना प्राण भी देना पड़ा शरीर भी त्याग कर देना पड़ा ये शंकर जी ने उनके साथ बड़ा जाति की बड़ी जाति की कोई कितना भी कह सकता है शंकर जी के लिए लेकिन तभी तक कह सकता है जबकि वो तात्पर्य को न समझे जो आध्यात्मिक रहस्य को न समझे सूक्ष्म बात के महत्व को न समझे तब तक, तक इस प्रकार की बातें बोले इसलिए ये कहते हैं शिव समको रघुपति व्रत बिन अग्रत सती अस सती उनका नाम भी है और सती हैं भी वो कोई ऐसे थोड़ी असती थोड़ी थी हा? तो उनको सती अस के माने सती तो सती जिनके सती का नाम लेकर के लोग बाघ पतिव्रत स्त्रिया पातिव्रत धर्म धारण करती है उन सती का उन्होंने त्याग कर दिया तो ऐसे में सती के के सतीत्व तो में कोई कमी नहीं थी फिर भी शंकर जी उनका त्याग कर दिया वो केवल अपनी भक्ति की भावनाओं की रक्षा करने के लिए था तो पन करी रघुपति भगत दिखाई तो देखा ऐसा प्रतिज्ञा करके सती के त्याग करने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने क्या किया रघुपति भगत थी दिखाई भगवान की भक्ति जो होती है वो ऐसी होती है एक तो भगवान शंकर जी भगवान के भक्त हैं भी लेकिन ये भी तो मालूम होना चाहिए भक्तों को कि भक्ति का स्वरूप क्या है भक्ति के सिद्धांत क्या है तो यह ऐसा नहीं भक्ति केवल ऊपर ऊपर से भगवान का नाम जप बोल लिया हल्ला गुल्ला मचा लिया तो हो गई भक्ति थोड़ी देर बैठकर के हल्ला गुल्ला मचाया बस हो गई भक्ति बड़े भक्त है बड़ा भजन बोलते हैं अरे भक्ति के पीछे कितनी गंभीर बात है वहां तक पहुँचना चाहिए वो भी ठीक है भजन भी करो नाम भी जब करो पूजा भी करो लेकिन हृदय में परमात्मा के प्रति एक अन्यता का जो भाव आना चाहिए जिस प्रकार से जिस भक्ति की रक्षा करने के लिए शंकर जी की तरह से सारे संसार की समृद्धि धन वैभव शरीर और जितने भी जैसे शंकर जी ने अपनी पत्नी सती का भी त्याग कर दिया सब सबको त्याग करने को तैयार हो सब भक्ति भक्ति हो भक्ति की रक्षा के लिए व्यक्ति को सबको त्याग कर देना पड़ता है आवश्यकता पड़ जाए पर नहीं आवश्यकता तो कोई बात है जो जहां जहाँ कहा है लेकिन जरूरत पड़े भक्ति में बाधा आवे तो सब कुछ त्याग करने को तैयार तब भक्ति है। ये कहते है, को समराम ही प्रिय भाई तो कहते है भला शंकर राम, भगवान राम को शंकर जी से ज्यादा भला और कौन प्रिय हो सकता है तो कहते है, इसलिए इसलिए उसका निर्णय करके आगे बल के फिर कहते हैं कि प्रथम कैसी वो चरित्र तो यागुल बताते इसीलिए मैंने पहले शंकर जी की कथा सुनाई भगवान राम की कथा सुनाने के पहले शंकर जी कथा सुनाने का कारण ये था कि बूझा मर्म तुम्हार कि हमने तुम्हारे पहले मर्म को समझा मर्म के माने तुम्हारे हृदय भगवान राम की कितनी भक्ति है उस भक्ति को जितनी तुम्हारे मन में भगवान राम की भक्ति हो तो कथा प्रेम पूर्वक सुनोगे और जब भगवान में तुम्हारी भक्ति नहीं होगी तो कथा चांदित्री हल्ला गुल्ला मचाते रहे चिल्लाते रहे कितना भी कहते रहेंगे तुम सुनोगे तो नहीं तो इसलिए पहले तुम्हारे प्रेम को देख करके भगवान में कितना प्रेम है वो समझना पड़ा और प्रेम की परीक्षा क्या है वो भगवान राम के प्रेम की परीक्षा यह है कि तुम्हें शंकर जी के में प्रेम है। ये उसकी परीक्षा वेदांत में जैसे शंकराचार्य अनेक ग्रंथ वेदांत के लिखे और उसने समय लिखा कि देखो आत्मज्ञान प्राप्त करने की साधन है वो सब बताया अपने लेकिन ये कहा कि आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जो साधन चतुष्टय सम्पन्न है विवेक चुड़ामण में एक साधक आता है और अपने गुरु से पूछता करके यही कि दुख का निवारण कैसे हो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो तो गुरु जब उसको बताता है तो साधन चतुष्टय की बात बताता है और देखे की जब शिष्य में साधन चतुष्ट देख लेता है की चारों बातें विवेक वैराग्य सें तो वो ज्ञान के वेदांत की बात सुनाता अगर देखता है न विवेक है ना वैराग्य है तो काय को सुनावेगा विवेक वैराग्य है नहीं कथा है में तो उसको कोई उसके सुनावा नहीं पड़ेगा उसका कोई उसके ऊपर सही न होगा भैंस के आगे बीन बजी और भैंस कड़ी पकड़ा उसको क्या बीन फिर क्या उसमें सरताल क्या लयका क्या कुछ <coughs> ऐसे करके जिसको कि प्रेम नहीं भगवान में उसको कथा सुना फायदा क्या उसको जिसको की ज्ञान में रुचि नहीं है उसको बेदान सुनाने फायदा क्या उसको ऊसर बस से तरना नहीं क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि उसर उर्वरा भूम नहीं अगर है वो तो उसमें बेकार बीज डाल करके खराब करो तो तो बीज अपने खाने का काम आएगा क्यों फेको <स्थाँगा> ऐसे जब चित्त की भूमि में वहा कोई भक्ति नहीं है कोई ज्ञान में रुचि नहीं है मुख्यत्व नहीं है कोई अपने आध्यात्मिक विकास करने की कोई अभिलाषा नहीं है फिजुल में कोई उसको जो कोई व्यक्ति उसको जो सुनने में रुचि नहीं रखता तो सुना है फायदा इसलिए कहते पहले हमने परीक्षा तुम्हारी ले ली और ये समझ लिया कि नहीं नहीं तुम्हारे हृदय में भगवान राम का खूब प्रेम है अब हम भगवान राम की कथा सुनाएंगे तो तुम सुनोगे धैर्य आगे देखते भी हैं कि और और कथाओं में तो ऐसा भी है कि काकभूषण जी कथा सुनाते हैं तो गरुड़ बीच बीच में पूछते जाते हैं कुछ न कुछ और उसका उत्तर देते जाते हैं शंकर जी कथा सुनाते हैं याग पार्वती जी बीच बीच में कुछ पूछती जाती है शंकर जी कथा सुनाते जाते हैं लेकिन याग्ञबल की कथा और भरद्वाजी की कथा ऐसी है कि बल कथा सुनाते जाते हैं और भरद्वाज जी एकाग्रचित होकर निरंतर सुनते जाते हैं याग्ञ को को यह भी नहीं कहना पड़ता कि भरद्वाज देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण हम कथा सुनाने जा रहे हैं सावधान होकर के सुन लेना याज्ञ बल्क जब देखते हैं तो भरद्वाज जी सदा सावधान दिखाई देते उनको संबोधन नहीं करना पड़ता वो ये परीक्षा करके देखा तो ऐसे इस प्रकार से मिल गया तो प्रथम ही मैं कह सी चरित तो है बूझा मरम तुम्हार सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार कि तुम भगवान राम के बड़े सेवक को पवित्र सेवक बड़ी भक्ति है तो मैं और तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं बात यह कि जब तक लौकिक विकार होते हैं तब तक व्यक्ति को भक्ति नहीं आती ज्ञान में कुछ नहीं आती लौकिक विकार के मैंने आसक्तियाँ हैं इंद्रिय भोगों में जो व्यक्ति की आसक्तियाँ है वही सबसे बड़े विकार है और उसी के कारण से मन में काम के लोग विकार उत्पन्न होते हैं विषय शब्द इस पर शुरू विषय जो है ये ये विषयों की जो कामना या प्रीति है ये चित्त में इतना विकार उत्पन्न करती है कि वो न वो विदान समझ सके न भक्ति समझ सके न उसमें कोई रुचि आ सके ये कलुषित हृदय हैं इस प्रकार के जो आध्यात्मिक साधना के लिए अनुपयुक्त हैं इसलिए जिसके के हृदय में ये सब विकार दूर हो गए है निर्मल हो गए है वो साधना के लिए भी अच्छा व्यक्ति है कथा के लिए भी वेदांत श्रमण आदि के लिए सबके लिए उपयोगी व्यक्ति है उसी को थोड़ा सा और आगे शब्दों में भी उसको भी देख लिए। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला कहा सुन अब रघुपति लीला सुन मुनि आज समागम तोरी कही न जाय जस सुख मन मोरें राम मचरित अमित मुनीषा कहीं न स कहीं कोटि सतकोटिही साुति कहूं बखानी सुमिरी प्रभु धनु पानी, पानी। सारद शारदारुना स्वामी राम सूत्रधरे जिही परृपा करु जानी, जानी। कविजिर्न चाही बानी।, बानी प्रणमो सुय कृपाल था वर्ण विसदतासु गुण गाथा परम रम्य गिरीवर कैलासु सदा जहां शिव उन्सू <भाँगा> सिद्धि तपोधन जन सुर किन्नर मुनि ब्रंद बसई तहां सुकृति सकल से शिव सुख कंदिया पर रामचंद्र की जय सुख हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तो कहते मैं जाना तुम्हारे गुण शिला हमने ये कथा सुना करके तुम्हारे गुण समझ लिए गुण माने भक्ति की भावना जो परम गुण है वो भी हमने जान लिया और तुम्हारे सील को भी जान लिया देखो सील शब्द जो है ये है तुलशीदा की प्रयोग करते हैं और इस गुण की बड़ी प्रशंसा करते हैं जहाँ भगवान राम में शील गुण दिखाते हैं भक्तों में शील का गुण दिखाते हैं मन संसार में जितने भी मनुष्य गुण मानवीय गुण है उनमें गुण सबसे बड़ा शील गुण है सबसे तो महान अब यहाँ शील का क्या अर्थ है शील के माने ये कि यद्यपि भरद्वाज कथा पूछते हैं भगवान राम की और याग्वल राम की कथा नहीं सुनाते शंकर जी की कथा सुनाते हैं तो भी भरद्वाज विनम्रतापूर्वक शंकर जी की प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं ये उनके शील का भी प्रतीक है भक्ति तो है ही भगवान शंकर जी में ये शील गुण भी नहीं तो व्यक्ति झट से बात काट देगा का। हमने कब कहा से आज शंकर जी कथा सुनाने का आप क्या सुना रहे हो तो ये सील रहित बात हो गई बहुत लोगों को यह सील को समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है सील एक प्रकार का एटीटेट भी है कहा किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार कैसे बात करनी चाहिए वो सब जितना वो सील गुणों के अंतर्गत आ जाता है बड़े लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए छोटे से व्यवहार कैसे करना चाहिए गुरुजनों से व्यवहार कैसा करना चाहिए समान से कैसे व्यवहार करना चाहिए जिनको ये सब मालूम है वो सील के अंतर्गत और जो लोग अनुचित व्यवहार करते हैं बड़ों से जैसा करना चाहिए नहीं करते छोटों जैसा करना चाहिए नहीं करते समान से जैसा नहीं करते अन्यथा व्यवहार करेंगे, तो करेंगे तभी व्यवहार वैसा होगा शीलहीन होंगे तो इसके माने शील में एक लज्जा भी है जो लज्जाहीन व्यक्ति है उनका शीलमान नहीं हो सकते निर्लज व्यक्ति शील कैसे हो सकता है कभी कभी इस अर्थ में भी निर्लजता के लज्जावान व्यक्ति के अर्थ में भी शील शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे कहेंगे कि भाई देखो ये तो बड़ा लज्जाला व्यक्ति है तो उसके कहेंगे उसके आंखों में बड़ा सील है आंखों में भी शील होता है देखो व्यवहार में इस प्रकार से बोलते हैं तो सील कोई ऐसा गुण है जो आंखों से भी दिखाई देता किसी के व्यक्ति के और उसमें उसको लज्जा होती है। लज्जा के माने जहां आप किसी बड़े के सामने अपने से जो बड़ा है जो पूजनी है उसकी निंदा करें उससे कटुवचन बोले तो ये कोई लज्जा की बात है ये लज्जा लज्जाहीनता की बात है और शील शीलहीनता की बात है इसमें कोई शील गुण तो नहीं रह गया वो तो नष्ट हो गया वहां पर तो ये जो है ये कहते हैं हमने तुम्हारे शील को देखा अब इसके माने जिसमें शील गुण होगा वो कथा का अधिकारी है कथा का अधिकारी के माने जो शील के रहस्य को समझ सकता है वो कथा तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है उसको समझने के लिए परमात्म तत्व को समझने के तो और गहराई नहीं जाने पड़ेगा जिसको शील ही बात नहीं समझ में आती होगा और भगवान को क्या समझेगा भक्ति को क्या समझे अहंकार भला झूठा झूठा करता है? वो जितनी सूक्ष्म बात होगी उतनी ज्यादा उसको बात को व्यक्ति को भी अपने मन बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा तो ये कहते हैं कि जो जाना मैं जाना तुम्हारे गुण सीला और कहो सुनो अब रघुपत लीला अब भगवान राम की हम गुण लीला जो है तुमको हम सुनाते हैं यहां तक तो भगवान राम और शंकर जी की उसकी बात को इन्होंने याग्ञबल के सुनाया और उसका तात्पर्य आध्यात्मिक रूप से भी उसका कार है तुलसीदास जी उसका भी संकेत करते रहते हैं बालकांड के प्राण में उन्होंने जैसे कहा कि भगवान शंकर के माने क्या है शंकर जी कोई पुरुष छोड़े हैं ये तो परब्रम परमात्मा जो है उनका जो विश्वास है उसी विश्वास का नाम शिव है भगवान राम क्या है जो परब्रह्म परमात्मा का जो आनंद सिंधु रूप परमात्मा का है परमात्मा स्वयं अपने आप में जो है जो स्वरूप है उसका नाम है राम राम स्वयं परमात्मा है और शिव परमात्मा का विश्वास है और विश्वास दो प्रकार का एक विश्वास तो वो परमात्मा को प्राप्त होने के पहले जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं प्राप्त किए तो श्रद्धा के बल पर परमात्मा का जो विश्वास है एक विश्वास वो भी है और परमात्मा की प्राप्ति दर्शन हो गए अनुभूति हो गई परमात्मा मैं हो गया उसके बाद भी उसकी बुद्धि में परमात्मा का अविश्वास जो आ गया वो अनुभवजन्य विश्वास है वो विश्वास भी शुरू है तो भगवान शंकर जी जो है जो दूसरे प्रकार का जो विश्वास है उस प्रकार के भगवान शंकर जी हैं शिव विश्वास स्वरूप है अब विश्वास का और परमात्मा के ज्ञान का इन दोनों का संबंध किस प्रकार का है अगर कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक अपने हृदय में देखे तो बिना परमात्मा के विश्वास के परमात्मा का ज्ञान नहीं और परमात्मा का अगर ज्ञान नहीं तो परमात्मा का विश्वास भी नहीं किसी व्यक्ति से कहो कि भाई हमें तो परमात्मा में विश्वास नहीं तो उसका क्या कारण है तो आप बिल्कुल साफ कह सकते हो कि इसके माने आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं इसलिए परमात्मा के विश्वास नहीं और कोई कहे हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है नहीं समझ में आता कि परमात्मा क्या है तो इसका कारण क्या है आप बिल्कुल निर्भय होकर कह सकते हो कि इसके मायने आपको परमात्मा में विश्वास नहीं है इसलिए इसका नहीं आ रहा ज्ञान के उदय होने के लिए विश्वास चाहिए ये अन्योन्यासित है एक दूसरे से संबंधित है आप थोड़ा सा बैठ कर एकांत में ध्यान देंगे तो आपको सुन समझ में आएगा ऐसे इसलिए जो है ये यह है यहाँ पर दोनों का जो है जगह जगह बताते रहते हैं कि अब जब कथा चले भगवान की तो भगवान में भगवान का ज्ञान रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है कि जो परब्रम्ह परमात्मा उसका ज्ञान करा दे लेकिन परब्रम्ह परमात्मा का ज्ञान तो तब होगा जब पहले परमात्मा में विश्वास हो विश्वास होगा तो कथा सुनेगा श्रद्धा होगी वो कथा के पास आएगा कथा सुनेगा तो फिर उसमें विश्वास जागृत होगा जब विश्वास होगा तो परमात्मा का ज्ञान होगा क्रम तो इस प्रकार थे अपने आप से सब थोड़ी हो जाता रहता संसार में कोई भगवान की कथा सुने नहीं कहीं कोई उसको जो है कहीं कोई उसको जानकारी कोई हो भी नहीं सत्संग करे नहीं अपने आप से भगवान का ज्ञान हो जाए अपने आप से भगवान विश्वास हो जाए कोई कहे भाई हमें तो विश्वास नहीं है तो नहीं विश्वास तो इसलिए नहीं कि भाई तुम कभी उसी उस क्षेत्र में आई नहीं कभी सत्संग के क्षेत्र में आई नहीं कभी सुना नहीं इसलिए नहीं और क्या है ऐसा थोड़ी कि आपका हृदय और आपके मन बुद्धि कोई विशेष प्रकार के हैं जगत में जैसे और लोगों को होते हैं उससे अन्य प्रकार के हैं इसलिए ऐसा है वो सब कुछ नहीं इसलिए अब कहते हैं कि देखो भगवान की कथा के ऊपर आ जाते हैं याग्ञवर्ग तो कहते हैं कि सुन मुनि आज समागम तोरे के देखो हे मुनि आप तुमसे समागम हुआ कहीं ना जाए जब जा सुख मन मोरे तो अपने सुख का भी कर दिया पहले भी कहा कि भरद्वाज को किस कि सुन करके इस प्रकार के उनको देख करके भक्ति देख करके याग्ञवर्ग के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई तो उधर प्रसन्नता की जो बात कही थी यहाँ फिर कहते हैं याग्ञवल के स्वयं की हमें तुम्हें देख करके और तुम्हारे समागम से हमको सुख हुआ। अब यद्यपि यद्यग्ञवल्क कथा सुना रहे हैं तो भी कथा सुनने वाले का भी एक समागम है उसकी भी भावनाओं को देख करके व्यक्ति को वक्ता को भी अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वो भी उसका भी अपना महत्व उसका वर्णन याग्ञवल्क ने कर दिया राम चरित्र अमित मुनीषा कहते हैं की हे मुनि भगवान के चरित्र तो बहुत अनंत रहे वो हम कहा तक सुनायेंगे कही न सकें कोटि अहिंसा अहिश के मन शेषनाग के जिनके हजार फने ऐसे एक हजार नहीं कोटियों शेषनाग हो और सब अपने अपने मुखों से भगवान की महिमा सुना में तब भी वो नहीं सुना सकते हम भला क्या सुनाएंगे लेकिन जितनी हमारी सामर्थ उतनी सुनायेंगे रामचरित्र अति अमित मुनिषा के हे मुनीष भगवान के चरित्र तो अपार है उनको सब नहीं कहे जा सकते कही न कही सकें सतकोटि अहिंसा तथा यथास्वत कहो ब लेकिन जैसा शास्त्रों में हमने सुना है वैसा हम तुमको सुनाते हैं यथाश्रुति माने जैसा सुना है अथवा जैसा वेदों में कहा गया है कहा गिरापति प्रभु अब कथा हम गिरापति का स्मरण करके और भगवान राम जी का स्मरण करके कथा प्रारंभ करते हैं तो कथा प्रारंभ करने के मैंने नियम भी इस प्रकार भगवान राम की कथा शुरू करे तो पहले शंकर जी की वंदना कर ले तब कथा शुरू करे ऐसे नहीं की सीधे सीधे कथा शुरू कर इसलिए इतनी कथाएं आगे जितनी चलती हैं हर अध्याय में देखते हैं भगवान शंकर जी की वंदना पहले तुलसीदास दी जहाँ मंगला के श्लोक हैं शंकर जी की वंदना भी करते रहते हैं तब भगवान की कथा सुनाते हैं तो कहते हैं शंकर जी की चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री राम जी के धनुष्मारण करने वाले भगवान राम के चरणों प्रणाम करके अब कथा हम प्रारम्भ करते हैं शारदार नार स्वामी अब कथा सुनाने वाले के हृदय में सरस्वती आनी चाहिए माने सरस्वती का काम इतनी नहीं कि वो छंद बना दे और दुहा चौपाई बना दे सरस्वती का सरस्वती का काम ये है कि भगवान की कथा को हृदय में ठीक ठीक उसका उद्रेक करे और बाणी में सम्यक शब्दों का प्रयोग करे जब बाणी से भगवान की कथा सुनावे तो उसमें जो शब्द आवे सब योजना जो बने वो ठीक ठीक हो जिस स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करना हो उसका वही पर वही प्रयोग ये कार्य कैसे हो कोई वक्ता अपनी बुद्धि लगा लगा करके छांटा करे कौन शब्द बोलना है कौन शब्द बोलना तो ऐसे थोड़ा होगा वो तो यागवल कहते हो तो भगवानी की कृपा होती है तो सरस्वती इसमें बात करते हैं तो ये कार्य तो सरस्वती अपने आप करती है तो वो अपनी बात करे इस प्रकार से की शारदारु नारक स्वामी सरस्वती जो तो दारू नारक समान है दारक मने लकड़ी नारक मने स्त्री लकड़ी की स्त्री के मने कठपुतली हाँ? सरस्वती तो कठपुतली की तरह है जब कठपुतली का नचाने वाला व्यक्ति कठपुतली को नचाता है इसी प्रकार से भगवान राम सरस्वती को कभी के हृदय में नचा देते हैं राम सूत्र धरे अंतरयामी भगवान राम सूत्र धार है और उसके हृदय में सरस्वती नाचनी लगती है जय पर कृपा करे जनजानी भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं अपना भक्त समझते है कभी उप्र अजीर नचा वही बाणी माने है आंगन उसके हृदय रूपी आंगन में इन सरस्वती को नचाने लगते जैसे कठपुतली नचाता है ऐसे भगवान नचाते लगतेथावाचक जो भगवान की कथा सुनाता है उसमें रस भी आता है उसमें उसके महत्व को भी सुनाता है जितनी भी उसमें कथा में जो कुछ भी ते ते उसका मूल्य है कथा में और महिमा जो कथा की है वो सब उसमें उसके हृदय में बैठी हुई सरस्वती के कारण है और सरस्वती का भी कारण भगवान राम स्वयं है माने कथावाचक करते हुए भगवान राम आवे सूत्रधार बन करके और फिर सरस्वती आवे जो कठपुतली की तरह से वो नाचे तब उसके मुंह से फिर वो कथा निकले तब कथा सुने दूसरे के मन में पहुंचे सुने और उसका आनंद प्राप्त करे प्रणाम प्रणम सुपाल रघुनाथ था इसलिए सबके कारण तो भगवान रघुनाथ कृपाल है तो उनको हम प्रणाम करते हैं भगवान राम को प्रणाम हो गया तो फिर सरस्वती तो उन्हीं के अधीन वो ऐवे करेंगे सरस्वती की क्या सरस्वती की वर्णना हो गई इसी में वर्णम विशद का था कहते हैं भगवान श्री राम जी की गुण का का विशद गुण का था उन्हीं के हम वर्णन करते हैं परम रम में गिरे वर कैलासु अब ये तुलसीदास सब लिख रहे हैं तो ये भी समझ लो। अपनी बात भी कह दी यागवल के साथ में। साथवल्क कहते हैं लेकिन यागवल्क ने कोई काव्य रचना नहीं की ऐसा नहीं की याग्वल्क ने कोई कथा स्वयं अपने आप लिखी हो उपलब्ध हो और सरस्वती का उन्होंने आह्वान किया हो उन्होंने तो भरद्वाज जी को कथा जो सुनाई सुनाई चाहे गद्य में सुनाये हो चाहे पद्म में सुनाय जैसे सुना दी वैसे सुना दी लेकिन तुलसीदास जी तो दोहा छपाई बना रहे हैं इनके अंदर जो है कभी सरस्वती इनके मन में भी नाच रही आ रही काम कर रही है वो तो उसको भी तुलसीदास जी भी यागबल के बहाने अपने आप बताते हैं कि देखो वही सरस्वती हमारे हृदय में भी आती है और वो भगवान की कृपा से नाचती है तो कथा इतनी सुंदर कथा काव्यात्म कथा बन जाती है अब कहते हैं परम रम में गिरवर कैलासु कथा यहाँ से प्रारंभ होती है की अब अब ये कथा क्या आगे होने जा रही है की शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनायेंगे तो वो प्रसंग आगे आ रहा है तो इसलिए बताते हैं कि अब वो कथा वहाँ जहाँ पूरी हुई थी कि भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर बात करते हैं उसी कथा को या बल के फिर आगे शुरू करते हैं कि भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर बात कर रहे हैं और सदा सदा जहाँ से मान्यवास हो वहाँ शंकर जी पार्वती जी का सदाबास है अभी पहले बता चुके हैं आपको की ये जो है कैलाश पर्वत के माने क्या है वैसे तो कथा के रूप में कैलाश पर्वत जो हिमालय पर्वत के ऊपर एक पर्वत है जहाँ मानसरोवर भी है कैलाश पर्वत भी है तीर्थयात्री लोग वहाँ कैलाश पर्वत जाते भी हैं वहां पर दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं वहाँ भगवान शंकर जी पार्वती जी का निवास है ये तो प्रतीकात्मक और लौकिक रूप उसका हुआ लेकिन आध्यात्मिक रूप में जो समस्त रूप में सप्तुण तो है उसमें जो परमात्मा का वास है वो कैलाश पर्वत अब जिनको भी समझना हो ज्यादा गहराई से कि तुलसीदास जी का संकेत किधर है वो इसको समझें जैसे कि व्यस्त के अंदर सत्यगुण की प्रधानता होती है ऐसे समस्ती सत्व भी होता है और समस्त सत्व में परमात्मा सर्वत्र है समस्ती सत्व में भी होगा जो समस्त सत्व में परमात्मा होगा वो ईश्वर है पर ब्रह्म परमात्मा जो ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है और वही भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत सत्यगुण का प्रतीक है और वहां पर परमात्मा का वास है वो शिव होकर के वहां विद्यमान है इसलिए कहते हैं कि देखो तो उस परमरम कैलाश पर्वत के ऊपर वो कैलाश पर्वत परमरम्य है मन सत्य गुण परम रम्य है वैसे तो लोगों को तमोगुण रजो गुण भी होता है लेकिन ये रम्य नहीं है ये तो दुखदाई है सबके सब जब सत्य व्यक्ति के अंदर आता है तो आनंददाई बन जाता है व्यक्ति प्रसन्न है आनंद में है ये सब उसके अंदर देखने में आता है तो कहते हैं महाशंकर जी का बात है और सिद्ध तपोधन योग जन सूर्य नर गुण और ऐसे ही सत्य में ये सब लोग भी वही बास करते हैं शुद्ध लोग भी सत्य में बास करते हैं तपोर धन्य जो है वो बास करते हैं योगी है सुर है किन्नर है मुनिवृद्ध हैं, इन सब ये ये सब के सब जो है ये मनुष्यों से उच्च कोटिके हैं मनुष्य जो है वो मध्यम कोटिका है इसमें रजुगुण की अधिकता सत्य है लेकिन मनुष्य में रजुगुण की अधिकता है गीता के जब चौदमा अध्याय देखते हैं तो भगवान कहते हैं मध्य स्थित राजे हैं मध्य स्थान मान मनुष्य लोक में बास करते हैं तो मनुष्य जो है उसमें रजुगुण की अधिकता है तमुगुण अधिक नहीं है सत्य गुण भी उसमें थोड़ा है लेकिन मनुष्य से भी उच्चकोट के वो व्यक्ति हैं जो साधना करते हैं और मानवता से ऊपर उठ करके देवत्व भाव को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें से कोई तो हो जाते हैं किन्नर कोई हो जाते हैं सुर कोई हो जाते हैं योगी कोई हो जाते हैं मुनि कोई तपस्वी कोई सिद्ध ये सब इस प्रकार के जो